हम लोग देख रहे थे जलीय इंद्रिय वहां जो विचार था स्वामी जो आपका प्रश्न था इंद्रियम जलीय इंद्रिय अर्थात इस पुस्तक में एक सौ बहत्तर एक सात दो इंद्रियम क्या क्या था जलियमित तो रसनम जलियम गंधादि अभ्यंजकत्व सती रस व्यंजकत्वा शक्तु रस अभिव्यंजक उदक ये जो उदक है वो रस व्यंजकत्व हुआ किन्तु गंधादि अव्यंजक तो कह दिया किंतु ये जो जल है वो नूतन घट वहाँ क्या शब्द कहा था नूतन घट का गंध का व्यंजक होता है नवशराव नव शराब जल मतलब गंध का व्यंजक हुआ तभी तो क्या हुआ वो जो नवश्राव गंध व्यंजक जो जल हुआ उस जल में गंधादि अव्यंजकत्व यह रहा नहीं रहा तो नहीं रहा तो उस जल में हेतु नहीं रहा उस जल में हेतु नहीं रहा किन्तु जलियो तो साध्य रहा हेतु नहीं रहा किंतु साध्य रह गया क्या दोष होगा कौन सा विचार हो जाएगा जैसे धूम नहीं रहा किंतु बनी रहा अयोगोलोक में धूमो हेतु नहीं रहेगा किन्तु बनी साध्य रहेगा कोई भी वे विचार नहीं तो यहाँ अर्थात कोई दोष नहीं है अर्थात ये गंधादि अव्यंजक तो वहां रहा नहीं नहीं रहा तो हेतु नहीं रहा यह अनुमान के लिए कोई दोष नहीं है किंतु अगर प्रश्न होगा कि जल गंधादि का व्यंजक हो जाता है वहां तो कहेंगे अगर गंधादि का व्यंजक हो गया तो वह जल अर्थात जिस समय में वो शत्रु रस का व्यंजक होता है उस समय में वो उसका व्यंजक नहीं होता है एक समय में दोनों नहीं हो पाएगा अच्छा आगे हैं इसमें हम लोग गए थे चक्षुरा ननु ननू से चलेगा चंद्र किरण अंतर्गत जल भाग अर्थात चंद्र किरण के साथ जो वायु है वो वायु में जो जल भाग है उसके चलते तत्संबंध तो तो से ये शीत अनुभव हुआ ननु आगे चक्षुराद अच्छा मूल में एवं रत्न किरणा आदो पार्थिव स्पर्श न अभिभात रत्न किरण अर्थात ये जो मरकतमणि तो इत्यादि कहते हैं उसका जो किरण है उसको भी तेजसो मानते हैं किरण मात्र के तेजस तो उसमें अभी क्यों नहीं होता स्पर्श तो उसका कहते हैं रत्न किरणादु पार्थिव स्पर्श न अभिभवत और रत्न को छूने से वो भी रत्न शायद ठंडा लगता है ये तो पता नहीं तो अगर ठंडा लगता होगा तो क्यों कहते हैं पार्थिव स्पर्श उसमें पार्थिव भाग है जैसे सुवर्ण जो हम देखते हैं उसमें पार्थिव भाग बहुत कम है तो आगे विचार दिखाएंगे अगर वो केवल तेजस होगा तो तेजस का रूप क्या होना चाहिए भासुर शुक्ल होना चाहिए किंतु सुवर्ण में तो पीत वर्ण दिखता है तो कहते हुए तो पीत वर्ण वाले पृथ्वी अधिक है उसके द्वारा ये तेज व अभिभव हो गया दब गया उसका रूप दब गया तो इसी प्रकार की रत्न किरणाद पार्थिव स्पर्शे न वो अभिभव हो गया ठीक है मैं ठीक है अभी रत्न किरण में पार्थिव स्पर्श के द्वारा अभिभव हो गया ननु चक्षुरादि निष्ठ से उष्ण स्पर्श से केनापी अनाभिभूतवात तभी तो जो मणि कहा वो मणि में ठीक है पार्थिव अंश है किंतु जो चक्षुर इंद्रिय है चक्षुरादि निष्ठ उष्ण स्पर्शस् वो तो किसी के द्वारा अभिभव नहीं हुआ तो नहीं होने से अभी, अभी के नापी अनभिभूतत्वात तत्भूतत्वात् प्रत्यक्ष आपत्ति अर्थात चक्षुर इंद्रिय जो है वो उष्ण ऐसे अनुभव होना चाहिए तो कपड़ा जल में डुबा करके ये करते रहना पड़ेगा कहेंगे तो कह अभी उसका समाधान सिद्धांत देता है चक्षु चक्षुराद च अनुद्भूत उसमें तेजस है मतलब इसमें उष्ण स्पर्श है किंतु उष्ण स्पर्श अनुद्भूत है तो जैसे चक्षु में रूप भी है किंतु इंद्रियतः तो ग्रहण नहीं होता है तो जैसे रूप वहाँ अनुद्भूत हुआ इसी प्रकार की स्पर्श भी अनुद्भूत हो गया अनुद्भूत हो गया तो तजनित जो स्पर्श होना चाहिए तो वो होगा नहीं उद्भूतन नहीं हुआ अनुद्भूत हो गया अनुद्भूत शब्द का अर्थ है इंद्रियाग्राह्य इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होना वही अर्थात चक्षु इंद्रियों में जो स्पर्श रहा वो इंद्रियाग्राह्य नहीं हुआ रूपम मित्यादि मूल में क्या चीज योगी प्रत्यक्ष अनुद्भूत होने से योगी प्रत्यक्ष महत्व तो नहीं रहने से योगी प्रत्यक्ष होगा किंतु अनुद्भुत होने से योगी प्रत्यक्ष ये तो कहीं आया नहीं ऐसा विचार तो हमने देखा नहीं परमाणु का हो जाता है ये कहा गया तो अर्थात तो महत्व तो नहीं रहने पर भी हो जाएगा किंतु अनुद्भूत ये तो नहीं कहा गया किंतु <coughs> योग सूत्र में तो कहा गया ये जो तन्मात्रा होता है ओ योग संख्य वाले पंचीकरण नहीं मानते हैं उनका मत में तन्मात्रा तन्मात्रा का कार्य हो गया जो इंद्रिय ग्राह्य हो गया तो जो तन्मात्रा होता है योगी को तन्मात्रा का भी ज्ञान होता है प्रत्यक्ष होता है ऐसे योग सूत्र में कहते हैं न्यायिक वाले तो ऐसा तो ये तो अनुद्भूत ये चीज ये अनुद्भूत वाला केवल न्यायिकों का है दूसरे लोग ऐसे अनुद्भूत उद्भूत ऐसे नहीं मानते हैं तो इसका अनुद्भूत योगिका प्रत्यक्ष ये तो देखा नहीं है कहीं चक्षुरादल में वा तथा आगे मूल में मरकता शुक्ल रूप रूप सैक्ल भास्वर कुलर अभिकते वैश्वानर मरकत किरणाद पार्थिवूपेण अभीभवात् शुक्लप अग्रह वैश्वानर वैश्वानर अर्थात का काष्ठ से जलने से जो अग्नि होता है उसमें काष्ठ से होने वाला जो अग्नि जलता है वो थोड़ा पीला पीला लाल लाल दिखता है वो कभी भास्र शुक्ल नहीं दिखता है वैश्वानर भास् शुक्ल अर्थात जो सूर्य का रश्मि जो होता है इसको भास् शुक्ल कहा जाएगा वैश्वानर में अर्थात जो काष्ठ अग्नि अथवा मरकथ किरण आदो वहाँ भास् शुक्ल कहा गया कहते पार्थिव रूपेण अभिभवात पार्थिव रूपों के द्वारा अभिभव हो गया इसलिए वो पार्थिव जो लाल रूप अथवा पीतरूप रक्त रूप पीतरूप वही वैश्वान अग्नि में दिखता है और ये जो मरकत्मणि ये तो शायद हरित वर्ण तो ये पार्थिव रूपों के द्वारा अभिभव हो गया ये मरकतमणि कहते हैं जो एक बार बृहदवार्तिक में इसका कुछ विचार हुआ था उसको अर्थात उसका परीक्षा करने वाले दूध में डालते हैं दूध का रंग को पूरा हरा कर देगा इस प्रकार की कहते हैं और अग्नि अर्थात काष्ठाग्नि बाहर वाला लेंगे क्योंकि जठराग्नि का तो कोई प्रत्यक्ष होने का ये नहीं है कैसे सूर्य भास् शुक्ल सूर्य है जहा मरकत किरणाद आदि कहा गया टीका में कहते हैं मरकत किरण आद सुवर्ण परिग्रह सुवर्ण में भी अर्थात इसका भी रूप ये भी सुवर्ण तेज होने से भास्वर शुक्ल होना चाहिए किंतु पार्थिव अंश का पीतरूप के द्वारा अभिभव हो गया स्याद रूपम शुक्ल मूल में कहा गया तथा शुक्ल स्वरूप कथनम शुक्ल भास्वरम कहते हैं शुक्ल ये कोई लक्षण का अंश नहीं है ये स्वरूप कथन अर्थात वो कैसे भास्वर है कहते हैं शुक्ल भास्वर कह दिया भास्वरूप मात्र से लक्षण अति प्रसंग खाली भास्वर रूप कहेंगे वो अन्यत्र कहीं नहीं है तो इतने ही लक्षण हो जाएगा और भास्वरत्व जाति विशेष स च तेजो रूप मात्र वृत्ति शुक्लत्व व्याप्य जो ये जो भास्वरत्व ये जाति है जाति प्रत्यक्ष ग्राह्य है और यह केवल तेज मात्र वृत्ति केवल तेज में भास्वर रहेगा भास्वर रूपम और ये शुक्लत्व व्याप्य अर्थात यत्र यास्वरत्व यत्र तत्र तत्र शुक्लत्व ये रह जाएगा ठीक का रूप अभिषयक रूप अविषय क्रव्य प्रत्यक्ष से अभाव रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा द्रव्य का प्रत्यक्ष पृथ्वी जल तेज ये द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है ये तीनों में रूप रहता है कहते तो हैं कि रूप को विषय नहीं करे ऐसा द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं होगा द्रव्य से प्रत्यक्षम यद रूपम न विषयी करोती ऐसा प्रत्यक्ष होता नहीं तो नहीं होने से आप अभी कहते हैं कि वैश्वान यह तेज हुआ और इसका रूप अभी भास्वर शुक्ल नहीं होकर के कुछ पीत तो अथवा रक्त मिश्रित तो हो गया तो अभी तेज का रूप और वहाँ रहा क्या प्रतीत हो रहा है क्या नहीं हो रहा है जो दिख रहा है वो तो पार्थिव रूप तेज रूप को अभिभव करवाया तो दिख रहा है पार्थिव रूप और द्रव्य का प्रत्यक्ष रूप के बिना नहीं होता है तभी वनर अग्नि का जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसमें तेजसीय रूप का प्रत्यक्ष नहीं होता तो तेजस का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा पार्थिव रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है तो पार्थिव पृथ्वी का ही प्रत्यक्ष होगा पूर्व पक्ष संकल ला रहा है रूप अविषय का द्रव्य प्रत्यक्ष से अभावत् अर्थात द्रव्य का प्रत्यक्ष हो और रूप उसमें विषय न बने ऐसा नहीं होगा रूप अर्थात तो उसी द्रव्य का रूप तो ये नहीं होगा नहीं होने से क्या होगा वैश्वान चाक्षुसत्व अनापत्ति क्योंकि वैश्वानर में जो रूप दिखता है वह तेजस नहीं है वो तो पार्थिव का है इसलिए वैश्वानर अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं होगा पृथ्वी का प्रत्यक्ष वहा होना चाहिए पूर्व पक्ष कह रहा है इतने संकते सिद्धांती उसका निराकरण करता है ये टीका में कुछ पंक्ति देखेंगे निर्विकल्प विषय में थोड़ा विचार यहाँ दिया है देखिये रामरुद्र में दिया रूपा विषय के इस पुस्तक में दक्षिण पार्श्व में है आगे पृष्ठा में अर्थात द्वितीय पंक्ति निकल्प के प्राथमिक के घटे घट इति रूप विषय अननुभवात क्योंकि ये नयायिक लोग कहेंगे घट का प्रत्यक्ष होने से पहले घट का जो सविकल्प ज्ञान होगा तो वो ज्ञान का विषय तीन बनेंगे कौन कौन समवाय संबंध। अभी संबंध का ज्ञान होने का पूर्व क्षण में संबंधी का ज्ञान होना आवश्यक है अर्थात प्रथमे घट घटत्व का ज्ञान होगा जबकि समवाय संबंध का ज्ञान नहीं है यह जो संबंध रहित ज्ञान हुआ घट घटत्व यह ज्ञान को निर्विकल्प ज्ञान कहा जाएगा तभी यह कहा जाएगा कि निर्विकल्प क घट इति प्रत्यक्ष प्राथमिक अर्थात समवाय संबंधम बिना जो ज्ञान होता है उसमें घट इति जो प्रत्यक्ष हुआ वह रूप विषयकत्व अननुभवत वो तो रूप को विषय नहीं करता है वो तो घट घटत्व तो का निर्विकल्प ज्ञान है तो उसमें रूप तो विषय नहीं है अगर आप कहेंगे कि रूप को विषय न करे ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा तो फिर घट का निर्विकल्प ज्ञान नहीं हो पाएगा तो कहते हैं निर्विकल्प के प्राथमिक घट इति प्रत्यक्ष विषयत्व अनुभव कथम ए तद पूर्व पक्ष कहेगा इति नच चाच्यम क्योंकि अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि रूप के बिना द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा तो सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा वो घट का निर्विकल्प का ज्ञान कैसे हुआ वहां तो रूप का ज्ञान नहीं हुआ ये सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्ष उत्तर दे रहा है घटत्व सन्निकर्ष दशायाम जिस समय में चक्षु का घटके साथ सन्निकर्ष हुआ अभी संबंध का ज्ञान नहीं है ये जो सन्निकर्ष से जो घट ज्ञान होगा वो घट का सभी कल्पक का निर्विकल्प का निर्विकल्प का ज्ञान आएगा जिस समय में घटके साथ चक्षु का सन्निकर्ष हुआ पूर्व कह रहा है कि घटत्व सन्निकर्ष दशायाम अच्छा घटत्व क्यूंकि प्रथम क्षण में घट का निर्विकल्प ज्ञान होगा और घटत्व का भी का ज्ञान होगा घट के साथ क्या सन्निकर्ष होगा संयोग घटत्व ध्था के साथ संयुक्त तो संवाय, और रूप के साथ अर्थात तो अगर आप घटत्व तो भी ग्रहण करते हैं तो संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से रूप भी संयुक्त तो संवाय सन्निकर्ष से ग्रहण होगा पूर्व कह रहे हैं घटत्वे सन्निकर्षस्य आवश्यकतया क्योंकि सन्निकर्ष संयुक्त स्या, तो समवाय हो गया आवश्यकतया इव जैसे प्रथम क्षण में घटत्व घट तो का निर्विकल ज्ञान होगा ऋप्तर समूहालंबन निर्विकलक प्राथमिक विशिष्ट प्रत्यक्ष विशिष्ट वैशिष्ट्यानो रूप विषयक स्वीकरणीय जैसे घटघटत्व तो का निर्विकल्प ज्ञान हुआ ऐसे रूप रूपत्वों का भी निर्विकल्प ज्ञान आएगा अब ये ज्ञान का विषय कितने हो जाएंगे चार हो गए तो कहते हैं समूहालंबन ये ज्ञान समूहालंबन निर्विकल्प चार विषय हो गए ज्ञान का गंध नाशिका से होगा अगर नजदीक में होगा तो वो भी आएगा तो वह भी आ जाएगा समूहालंबन किंतु ये चारों का चारों चक्षु से आ रहे हैं समूहालंबन निर्विकल्पक्य प्राथमिक विशिष्ट प्रत्यक्ष रूपत्व विशिष्ट वैशिष्ट्य अनवगाहीन जो प्राथमिक विशिष्ट प्रत्यक्ष रूपत्व विशिष्ट वैशिष्ट्य रूप नु प्राथमिक विशिष्ट रूपत्व वैशिष्ट्य हाँ ठीक है अच्छा समूहलबनिकल प्राथमिक विशिष्ट रूपत्व विशिष्ट वैशिष्ट्य वैशिष्य अणुबगा जैसे घट घटतत्व तो का संबंध को ज्ञान नहीं करवाया है अर्थात वैशिष्ट्य ज्ञान नहीं करवाया है इसी प्रकार की वो निर्विकल्प ज्ञान में जो रूप रूपत्व तो आएंगे वो भी अर्थात वैशिष्ट अनवगाही होकर अर्थात संबंध ज्ञान नहीं करवाएगा क्योंकि रूप है रूप में रूपत्व तो भी है तो वो किन्तु उस समय में संबंध ज्ञान नहीं आएगा वो कहते हैं रूप तो वो भी निर्विकल्प ज्ञान आएगा तो रूपत्व विशिष्ट वैशिष्ट अनुगा अर्थात तो रूपत्व के साथ संबंध करके वो नहीं लाएगा खाली उसको केवल अर्थात तो निर्विकल्प का ज्ञान भी करवा देगा उसका भी करवाएगा रूप विषयकत्व से है वहाँ रूप को भी विषय कर दिया उनसे स्वीकरणीयत्वात्ती तो पूर्व पक्ष जो शंका किया था कि रूप विषयक द्रव्य प्रत्यक्ष अभावत रूप अभिषेक रूप अभिषयक द्रव्य प्रत्यक्ष से अभावत रूप को प्रत्यक्ष कर नहीं करने वाले द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं होगा पूर्व पक्ष कहता सिद्धांत बीच में कह दिया देखिए निर्विकल्प ज्ञान घट घट तो का होता है तो वहां तो कोई रूप का प्रत्यक्ष नहीं है पूर्व पक्ष कह दिया वहां भी रूप का प्रत्यक्ष है निर्विकल्प रूप का प्रत्यक्ष है जिस समय में घट घटत्व तो का निर्विकल्प ज्ञान होता है उस समय रूप रूपत्व तो ये भी निर्विकल्प ज्ञान आता है इसलिए द्रव्य प्रत्यक्ष जब होगा तो रूप का प्रत्यक्ष भी आएगा सविकल्प का है तो सविकल्प का निर्विकल्प है तो निर्विकल्प ज्ञान होगा तो पूर्व पक्षीय अपना बात सिद्ध किया रूप अभिषेक द्रव्य प्रत्यक्ष अभाव होने से वैश्वानर का चाक्षु सत्यक्ष नहीं होना चाहिए क्योंकि वैश्वानर का तेज स भास्वर शुक्ल रूप का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है भास्वर शुक्ल प्रत्यक्ष नहीं होगा तो तेज का भी प्रत्यक्ष नहीं होना चाहिए पूर्व पक्ष कहा सिद्धांति भाष्य मूल में उत्तर देता है अथ तद रूप अग्रहे सिद्धांति कहेगा ठीक है उसका रूप ग्रह नहीं हुआ तो क्या हानि हुआ कहते तद्रूप तो अग्रह धर्मीणो अपि चाक्षुसत्व न सभी रूप का ग्रह नहीं होगा तो ऐसा कोई द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होगा जिसमें रूप का प्रत्यक्ष नहीं होगा अभी भास् और शुक्ल का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो वैश्वान और अग्नि का भी प्रत्यक्ष नहीं होगा धर्मीण अपि अपि कहने का अर्थात धर्मी का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उसमें रहने वाला संख्या परिमाण इत्यादि का भी प्रश्न नहीं होगा मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा अर्थात वो वैश्वान कितने हैं वो पता आपको नहीं चलेगा तो ये पूर्व पक्ष दोष दिखा रहा है ठीक है टीका में वैश्वान अचाक्षुसत्व तदगत संख्यादी गुणा नाम चाक्षुसत्व न सीती नहीं हुआ रूप और रूपत्व का, मतलब। रूप का संबंध ज्ञान नहीं आया हो रहा है अभी तो प्रकार नहीं है ना अभी अगर किम प्रकार का रूप को कहेंगे तो फिर घट में प्रकार मांगेगा तो गा गा। ना अभी ये अर्थात तो रूप ग्रहण कर लेगा ना पीत तो रूप ग्रहण करेगा किंतु उसमें जो पीतत्व रहना चाहिए उसका संबंध नहीं आएगा अच्छा <laughs> तो वास्तविक क्या ना वहां आगे थोड़ा आगे विचार का मतलब ये कहेंगे अगर घटत्व तो का आपको संबंध नहीं आ रहा है तो इसको घटो कैसे कहेंगे तो यह सांख्य लोग जैसा बताते हैं सांख्य योग वाला कहते हैं जब तक प्रक्रिया बुद्धि तक नहीं पहुंचा है, इंद्रिय ग्रहण करेगा ग्रहण करके मनो को देगा मनो बुद्धि को पहुंचाएगा ये इंद्रिय के पीछे मनो ये दोनों साथ साथ काम करेंगे ये जब काम करेंगे एक मुग्ध ज्ञान बनाएगा वो ज्ञान अर्थात किसी प्रकार के उसमें प्रकार नहीं ला पाएगा किंतु ऐसा है कि ज्ञान हो रहा है ये थोड़ा कल्पना करना कठिन आप उसमें किसी प्रकार के प्रकार नहीं बैठा रहे हैं किन्तु एक ऐसा मुग्ध ज्ञान हो रहा है जिसको नया एक निर्विकल्प ज्ञान कहते हैं और नया कहते हैं कि निर्विकल्पक ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होता है इसलिए बुद्धि में उसको कैसे बैठाएंगे कि इस प्रकार के ज्ञान होना चाहिए कहते वो तो प्रत्यक्ष होता ही नहीं और नहीं होता है तो इसमें क्या प्रमाण है फिर तो कहते हैं कि नहीं होने से आगे आपको सभी विकल्प नहीं आएगा यही यह अर्था तर्क से सिद्ध करते हैं एक निर्विकल्प ज्ञान होना चाहिए तो रूप का निर्विकल्प का ज्ञान होगा तो किंतु तो ये निर्विकल्प का ज्ञान ये किस प्रकार की होगा ये नीलाकार होगा पीताकार होगा तो कहे नील रूप है तो नील रूप का आएगा ये तो नील रूप का निर्विकल्प ज्ञान को पीत रूप निर्विकल्प ज्ञान से कैसे भेद करेंगे क्योंकि नील तो नहीं वहन हो रहा कहते हैं वो अगर आप नील का निर्विकल्प ज्ञान आपको पता चले तब तो भेद का आएगा कहते हैं वो तो केवल तर्क से सिद्ध करते हैं इस प्रकार के होता है इसमें थोड़ा आगे जब निर्विकल्प ज्ञान का विचार आएगा थोड़ा दिखाएंगे यहाँ लोग अभी वैश्वान और धर्मी का ही अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ अचाक्षु सत्व तदगत संख्या आदि आदि कहने से परिमाण ये सब गुणा नाम अपने चाक्षुसत्व न कितने अग्नि जल रहे हैं कितने कुंड लगा हुआ है ये और कुछ पता नहीं चलेगा तो तो आपका आप द्रव्य वो ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होगा वो द्रव्य प्रत्यक्ष हो रहा है निर्विकल्प ज्ञान का प्रत्यक्ष नहीं होने से ये ज्ञान किस प्रकार की है वो पता नहीं चलता किंतु द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है तो अभी तो निर्विकल्प ज्ञान हो रहा है क्योंकि ज्ञान विषय के बिना नहीं होगा प्रत्यक्ष नहीं होगा न न न रूप निर्विकल्प प्रत्यक्ष हो रहा तो निर्विकल्प का प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष है रूप का प्रत्यक्ष हो रहा है रूप का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हुआ क्योंकि जो अनुभव है यथार्थ अनुभव दो प्रकार कहते हैं निर्विकल्प सभी अभी रूप का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष हो रहा है किंतु तो ये जो निर्विकल्पक प्रत्यक्ष का ज्ञान नहीं हो रहा है जैसे हमको सभी कल्पक घट ज्ञान हुआ घट ज्ञान का ज्ञान होता है अनुव्यवसाय ज्ञान कहते हैं इसका अनुव्यवसाय ज्ञान नहीं होता है क्योंकि निर्विकल्प का मानस प्रत्यक्ष होता नहीं सदगत तो संख्यादि गुणा नाक्षुसत्व न सत अभी धर्मी ग्रहण नहीं हुआ तो धर्म ग्रहण भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा कहते हैं योग्य व्यक्ति मात्र वृत्ति अभाव कोई भी गुण कहेंगे वो अगर संख्या परिमाण आपको घट में ग्रहण होता है तो अभी वो वैश्वान अग्नि में क्यों ग्रहण नहीं होगा वहां धर्मी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं होगा कहते गुण तभी ग्रहण होगा अगर योग्य व्यक्ति में वो गुण रहेगा तो जैसे संयोग घट भूतल संयोग प्रत्यक्ष होगा किंतु हस्त आकाश संयोग प्रत्यक्ष होगा नहीं होगा कहीं संयोग तो संयोग तो होने पर भी वह गुण जब योग्य वृत्ति में मतलब व्यक्ति में रहेगा तभी गुणों का प्रत्यक्ष होगा तो योग्य व्यक्ति मात्र वृत्ति तो अभा जैसे परमाणु में रूप तो योग्य नहीं है वृत्ति अभात इसलिए अभी वैश्वर धर्मी ही अगर योग्य नहीं हुआ उसमें रहने वाला संख्या परिमाणादि ये भी योग्य नहीं होंगे उसका ग्रहण नहीं होगा योग्य व्यक्तिमात्र वृत्ति अभावी न सूचित जो मूलमेद्या अथ तद्रूपग्रहे धर्मिणो अर्थात धर्मीणो अहने से धर्म धर्म का भी ये चक्षुषत्व न स कहा इतना सिद्धांत कहता है कि न मूल में अनदेय रूपेण धर्मिण ग्रह संभवात शंख से प्रीतिम ऋपेण अभी वहाँ तेजस रूप तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है किंतु पार्थिव रूप प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो पार्थिव रूपेण तेजस जो तेजह धर्मी उसका ग्रह संभवा तो तेज का ग्रहण हो रहा है किन्तु पार्थिव रूपेण कहते हैं कि पार्थिव रूपेण तेज का कैसे ग्रहण हो रहा है तो कहते हैं ग्रह संभवा जैसे शंख से एव पित्त पीतिमना अभी चक्षु में पित्त दोष अगर हो जाता है मतलब शरीर में पित्त दोष हो जाता है शंख भी पित्त दिखता है कहते हैं जैसे दिखता है तो यहां भी पार्थिव रूप के द्वारा बनी ही ग्रहण हो जाएगा क्यों कहते शक्ति ग्रहण करने का समय ऐसे ही करवाया गया जिस समय में काष्ठाग्नि को दिखाया वहां तो भाषु शुक्ल नहीं दिख रहा है दिख रहा है पार्थिव रूप ही दिख रहा है किंतु शक्ति ग्रहण क्या करवा दे है? यही अग्नि है तो जिस समय में अग्नि में शक्ति ग्रहण किया काष्ठ अग्नि में उस समय में तो पार्थिव रूपेण सह अग्नि शक्ति ग्रहण उसी में कर दिया आगे सर्वदा व्यवहार भी इसी प्रकार कर दिया क्या थी शंख ये पांडुर पांडुर अर्थत पीत मिश्र ए पित्त दोष पित्त पीतिम ना जब ये पित्त क्या कहते हैं अंग्रेजी जब जंडीस हो जाता है सब कुछ पीला पीला दिखता है ना हाँ ज्यादा पीला दिखेगा कुछ शंख होते हैं बिल्कुल एकदम सफेद दिखते हैं कुछ अधिकतर शंख होते हैं थोड़ा पीला पीला हल्का पीला दिखेंगे तकिन तो किन्तु शंख बिलकुल एकदम सफेद भी होता है टीका में अन्य अन्यदेय रूपेणी पार्थिव रूपेण अर्थात पार्थिव रूप से तेजस का भी ग्रहण हो जाएगा ये जो वैश्वान इत्यादि का ग्रहण हो जाएगा मतांतरम आह अन्य मत कहते हैं मूल में बन्नेस्तु शुक्ल रूपम न अभिभूतम किंतु तदीय शुक्लत्व इति अन्य ये अन्य मत दे दिए अर्थात बन्ही का शुक्ल रूप अभिभूत नहीं हो गया तो शुक्ल रूप में जो शुक्लत्व है वो शुक्लत्व अभिभूत हो गया शुक्लत्व अभिभूत हो करके वहां अर्थात अन्य जाति दिखने लगा तो रूप तो रूप है मतलब शुक्ल तो शुक्ल है किंतु अभी शुक्लत्व नहीं रहा शुक्लत्व नहीं हो करके अन्य रूप दिख गया ये आप लोग थोड़ा बुद्धि लगा लीजिए और जब तस्वीन अर्थात आप कहते हैं कि रज्जु का रजुत्व तो ज्ञान नहीं हुआ मतलब सर्पत्व ज्ञान हो गया नया एक क्या ना अतस्मिन तदबुद्धि उनका अर्थ क्या है ऐसा नहीं होगा नया कहते हैं हटस्थ रजत तो यहाँ दिखता है क्या अन्यथा ख्याति कहते हैं यहाँ अन्यथा ख्याति नहीं हो रहा है तो यहाँ अर्थात तो क्या हो रहा है यहाँ क्या है ना अर्थात तो वही पदार्थ ही दिख रहा है अन्यत्र अन्य कुछ पदार्थ देखा है अभी सामने में जो देख रहा है इसको वही मान लेना ये नया एक का अन्यथा ख्याति है सामने में देख रहा है सुख्ती किंतु यहाँ उसको क्या दिख रहा है हटस्थ रजत दिख रहा है जैसे वेदांती कहेंगे अनिर्वच्न उत्पन्न हुआ हो आओ, तो ऐसा नहीं मान रहे अन्यत्र पदार्थ का यहाँ भान हो रहा है इसी प्रकार की ये जो वैश्वान अग्नि में जो ये रक्त रूप दिख रहा है पीत रूप दिख रहा है यह अन्य का पीत रूप यहाँ कल्पना कर रहा है ज्ञानलक्षणा लक्षण सनिकर्ष से ऐसा नहीं ज्ञानलक्षणा लक्षण सनिकर्ष स्मरण हटस्थ रजत का अभिस्मरण कर रहा है इसी प्रकार की अन्य का पीत अथवा रक्त रूप का स्मरण कर रहा है ऐसा यहाँ नहीं है तो ये अर्थात अन्यथा ख्याति नहीं है अन्यथा ख्याति नहीं भ्रम नहीं है इसी प्रकार के अर्थात यहाँ किंतु इस प्रकार की नहीं है ये तो अन्यथा ख्याति हो जाएगा एक प्रकार की अर्थात तो चक्ष में होने वाला पीत को वो शंख में देख लेता है ये एक प्रकार की अन्यथा ख्याति हो गया वो दूसरे लोग समाधान देते ये अन्य समाधान कहता है तो बन्धे तो शुक्ल रूपम न अभिभूतम किंतु तदियम शुक्लत्म अभिभूतम अर्थात घट अभिभूत तो नहीं हुआ किंतु तो उसका घटत तो अभिभूत तो हो गया ऐसा दृष्टान आप लोग सोच सकते हैं थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं और कह सकते हैं इदम रूपेण जैसा रज्जु दिख रहा है रज्जु का इदम तो का भान हो रहा है रज्जु तो का भान नहीं हो रहा है निर्विकल्प का बोध अर्थात आ, शुक्ल का निर्विकल्प बोध हो रहा है अर्थात शुक्लत्व का संबंध नहीं हो रहा है हाँ ये कह सकते हैं क्योंकि क्या नविकल्प नहीं है ना ये सभी विकल्प तो हो रहा है जान रहा है अच्छा इसका तो और कुछ अधिक दिया भी नहीं है टीका में पार्थिव पाक जतना काष्टाध्य सुबर्ण तेजी सुचित पार्थिव तेन, ते ते तो तेन यहाँ तो दिया ही नहीं कुछ और अधिक तो ठीक है अगे नैमित्तिक नैमित्त द्रवत्व तो कहाँ मूल में नैमित्तिक सुवर्णादिपे तेजसी तत्सत्वात्त नैमितक द्रवत्म तेज में कहा है कहते हैं सुवर्णादिपे तेजसी सत्वात् तेज में नहीं है सुवर्णिप तेजसी ठीक है मैं रूपे तेजसी तत्सत्वात् तेन न असंभव इति भाव अर्थात नैमित्त का द्रवत्व तेज में नहीं है असंभव हो जाएगा ऐसा नहीं है सभी तेज में नहीं है सुवर्ण आदि तेज में है मुक्तावली में न चाह नैमित का द्रवत्व दहनादो अव्याप्तम दहन काष्ठाग्नि उसमें तो नैमित्तिक द्रवत्व नहीं है और घृतादो अति व्याप्तम यह अतिव्याप्ति हो जाएगा क्योंकि आप नैमित्तिक द्रवत्वम तेजस का कहें अभी हम जो प्रश्न करते हैं आप कहते हैं सुवर्णादि रूप तेजस में है तो फिर आप सुवर्ण को ही तेजस्व कही है? क्योंकि नैमित्तिक द्रवत्व में ये तेजस् का लक्षण कर रहे है तो अभी यह अगर लक्षण होगा केवल यह लक्षण सुवर्ण में जाएगा काष्ठाग्नि में नहीं जाएगा और घृत में अति हो जाएगी ये दोष आएगा तो सिद्धांत कहता है कि वाच्यम पृथ्वी अवृत्ति नैमित्तिक द्रवत्वपद वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य जाति मत्व द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति कहने से वायुत्व आत्मत्व ये भी हो जाएंगे पृथ्वीत्व तो हो जाएंगे इसलिए कह दिया नैमित्तिक द्रवत्व बोध वृत्ति अभी नैमित्तिक द्रवत्व वाला में कौन सा कौन सा जाति रह जाएंगे पृथ्वी तो तेजस्व तो दूर रह जाएंगे अभी पृथ्वी अवृत्ति कह दिया था पृथ्वीत्व तो का निराकरण हो जाएगा तेजस्व तो जाति सिद्ध हो गया टीका में नैमितिक द्रवत्व वृत्ति पृथ्वीत्व रूप जाति पृथ्वीत्व यह भी, तो भी नैमित्तिक द्रवत्व वाला में रहेगा तो उस जाति को लेकर के पृथ्व्या उसका वारण करने के लिए पृथ्वी अवृत्ति लक्षण में दे दिया और और अगर आप नैमितिक द्रवत्व वृत्ति नहीं देंगे तो द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति कह देंगे तो कहने से पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व हो गया और दो जाति बाकी है भाई पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्व वायुत्व और दो जाति बाकी है आत्मत्व मनस्व ये दो जाति और हैं तो अभी द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति कहने से उतने में जाएगा किंतु आप दे दिए पृथ्वी और अवृत्ति अभी पृथ्वी अवृत्ति दे देने से एक पृथ्वी ये चला गया तो अभी कहते हैं अगर आप नैमिति को नहीं देंगे खाली द्रव्यत्व वो तो वृत्ति दे देंगे तब कहा जाएगा अभी अभी द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य कहने से पृथ्वीत्व तो, जलत्व वायुत्व आत्मत्व मनस्त्व इतना में जाएगा अभी आप पृथ्वी अवृत्ति कह देंगे कौन घट जाएगा पृथ्वी तो घट गया अभी और कितने में रहेगा तो जलत्व वायुत्व आत्म, आत्मत्व मनस्व चार में रहेंगे अभी कहेंगे कि द्रवत्वि अभी पृथ्वी तो कट गया अभी और किस कौन कौन रह जाएंगे जलत्व तेजस्व ये दोनों में फिर भी जाएगा इसलिए नैमित्तिक द्रवत्व कह देंगे तो अभी जल नहीं रहेगा जलत्व जाति नैमित्तिक द्रवत्व वाला में नहीं रहते हैं पृथ्वीत्व वृत्ति पृथ्वी अवृत्ति जलत्व जाति मादाय जले और पृथ्वी अवृत्ति वायुत्वादी का मादाय वायु अति व्याप्ति वारणाए नैमित्तिक द्रवत्व बोध वृत्ति मिला दिया सब खाली द्रवत्व बोध वृत्ति देंगे तो बाकी तो कट जाएंगे केवल जलत्व रह जाएगा फिर और का द्रवत्व दे देंगे तो जलत्व जाति भी ग्रहण नहीं होगा आगे वायु तेज अन्य तरत्व आदाय वायु अतिव्याप्ति अभी आप कहेंगे कि पृथ्वी अवृत्ति नैमित्तिक द्रवत्वपत वृद्धि द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य धर्मवत्वम अभी धर्मवत्व कहने से धर्म से वायु तेज अन्य ले लीजिए तो होने से वायु तेज अन्य ये जहां जहाँ रहेगा ये द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य होगा अच्छा और ये वायु तेजो और अन्य तरत्वम ये वायु में भी रहेगा और तेज में भी रहेगा तो नैमितिका द्रवत्व पर तो वृत्ति अन्य तरत्व हुआ और आगे कहेंगे पृथ्वी और वृत्ति ये वायु और तेज अन्य तरत्व ये पृथ्वी में नहीं रहेंगे अभी अगर धर्म कह देंगे तो यह ग्रहण हो जाएगा वायु तेज और इसलिए जाति कहना पड़ेगा द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति महत्व टीका में वायुतेजो अनेतर आदा वायु अतिव्यातिरणा जाती यहाँ तक ये पूरा हुआ अच्छा मूल में अच्छा वो एक पंक्तिर पढ़ देंगे पूर्ववती निदी जल से तथा तद्विधम नित्यम नित्यम परमाणुप तदन्यद नित्यम अवयवीच त्रिथ अम तीन प्रकार के शरीरइंद्रिय विषय भेदा शरीरम शरीरम अयोनि जलिय शरीरमयो निज अयोनि तूर्यलोका प्रसिद्धमादित्यलोक में प्रसिद्ध पूरा हो गया ओ शंकर शंकरचार्य केशव वादरा सूत्र भाष्य कृत भगवत पुनः ईश्वरो गुरुरात्में मूर्ति वेद विभाज् तेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शांति शांति शांति, शांति। जी खलु अष्टमी